श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव का प्रथम विकास विभूति विमंडित जटाजूटधारी नागा साधुओं को देखकर शहर तथा गाँव के बालकों के हृदय में प्रायः भय का संचार होता है ऐसे साधु छोटी आयु के बालकों को विभिन्न प्रकार से भुलावा देकर अथवा मौका मिलने पर बलपूर्वक दूर देशों में ले जाकर अपनी दल करते हैं यह किमदंती बंगाल में सर्वत्र प्रचलित है कामारपुकुर से दक्षिण की ओर श्री पुरी जाने का मार्ग है उस मार्ग से उस समय प्रायः प्रतिदिन उस प्रकार के साधु फकीर बैरागी वैष्णव आदि के दल आया जाया करते थे मार्ग में गांव में भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन संग्रह कर एक दो दिन विश्राम कर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल देते थे किंवदंती के अनुसार भयभीत होकर अन्य बालकों के दूर भाग जाने पर भी गदाई डरने का नाम नहीं लेता था फकीरों को देखते ही वह उनके साथ मिलजुल कर मधुर वार्तालाप तथा सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर उनके आचार व्यवहारों को देखने के लिए उनके साथ दीर्घ समय तक रहा करता था किसी किसी दिन देवताओं को निवेदित अन्न आदि उनके साथ ग्रहण करने के उपरांत वह घर लौटता था तथा अपनी माता से उन विषयों की चर्चा करता था उनकी तरह वेश धारण करने के लिए एक दिन अपने समस्त अंगों में तिलक लगाकर तथा पिता माता के द्वारा दिए हुए नवीन वस्त्र को फाड़कर कर और बहिरवास के रूप में धारण कर जननी के समीप वह उपस्थित हुआ था गाँव के निम्न जातियों में अधिकांश लोग रामायण महाभारत पढ़ना नहीं जानते थे उन ग्रंथों को सुनने की जब उन्हें इच्छा होती थी तब वे ऐसे किसी ब्राह्मण अथवा अपनी जाति के व्यक्ति को बुलाते थे जो उन ग्रंथों को पढ़कर उन्हें समझा सकें और उनके आने पर भक्तिपूर्वक चरण धोने के लिए जल नवीन हुक्के में तंबाकू तथा बैठकर कर पाठ करने के निमित्त उत्तम आसन या उसके अभाव में एक नई चटाई बिछा देते थे इस प्रकार का सम्मान पा अत्यंत अभिमान में चूर होकर वह व्यक्ति श्रोताओं के बीच कैसे उच्च आसन पर बैठता था एवं किस प्रकार विचित्र रूप से अंग संचालन तथा विकृत स्वर से ग्रंथ पाठ करता हुआ उनको अपना प्राधान्य दिखाता था तीक्ष्ण विचार संपन्न परिहास बालक यह सब विशेष ध्यानपूर्वक देखा करता था तथा समय समय पर दूसरों के निकट अत्यंत गंभीरता के साथ उसका अभिनय करता हुआ सबको कर, कर देता था। श्री रामकृष्ण की पूर्वोक्त घटनाओं की मीमांसा के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि वे किस तरह की मानसिक स्थिति को लेकर साधना क्षेत्र में अग्रसर हुए थे उन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि उनके मन का झुकाव जिस विषय की ओर होता उसे कार्यान्वित किए बिना उनका मन कभी शांत नहीं होगा तथा अभीष्ट प्राप्ति के मार्ग में जो कुछ बाधाएँ उपस्थित होंगी उन्हें कठोर हाथों से तत्काल ही दूर करने में कभी भी वह पीछे न हटेगा साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार का हृदय ईश्वर पर तथा अपने ऊपर एवं मानव मात्र के अंतर्निहित देव स्वभाव पर दृढ़ विश्वास स्थापित कर संसार के समस्त कार्यों में अग्रसर होगा नीच अपवित्र भावों की बातों का तो कहना ही क्या है संकीर्णता की किंचन मात्र गंध भी जिन भावों में दिखाई देगी उन्हें कभी वह उपाधेय समझ कर ग्रहण नहीं कर सकेगा एवं पवित्रता प्रेम तथा करुणा के द्वारा ही वह सर्वदा सब विषयों में नियंत्रित होता रहेगा साथ ही यह भी हृदयंगम होता है कि अपने अथवा दूसरों के अंतकरण का कोई भी भाव अपना स्वरूप छिपाकर कपट वेश के द्वारा उक्त प्रकार के हृदय मन को कभी भी प्रतारित नहीं कर सकेगा श्री रामकृष्ण देव के अंतकरण के संबंध में पूर्वोक्त बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर जब हम अग्रसर होंगे तभी हमें उनके साधक जीवन की अलौकिकता का यथार्थ अनुभव होगा श्री रामकृष्ण देव के जीवन में साधक भाव का सर्वप्रथम विशेष विकास हमें उस दिन देखने को मिलता है जब कलकत्ते में उनके अंग्रज अग्रज के संस्कृत विद्यालय में अध्ययन के संबंध में उनके अग्रज राम कुमार जी के तिरस्कार तथा भर्त्सना के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा था दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या मुझे नहीं चाहिए मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है उस समय उनकी आयु सत्रह वर्ष की थी तथा गांव की पाठशाला में उनकी शिक्षा की विशेष अग्रगति की संभावना न देखकर उनके अभिभावक उन्हें कलकत्ता ले आए थे झामापुर के स्वर्गीय दिगंबर मित्र के मकान के समीप ज्योतिष तथा स्मृति शास्त्र में निपुण उनके धर्मनिष्ठ अग्रज संस्कृत विद्यालय खोलकर छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे साथ ही मित्र परिवार के अतिरिक्त पड़ोस के कुछ अच्छे घरों में भी उन्होंने प्रतिदिन की देवसेवा का कार्य संभाल रखा था नित्य क्रिया समाप्त करने के पश्चात छात्रों को पढ़ाने में ही प्रायः उनका सारा समय बीत जाता था इसलिए दूसरों के घर पर नित्य प्रति सायं प्रातः उपस्थित हो नियम देव सेवा करना थोड़े ही दिनों में उनको एक बड़ा भार सा प्रतीत होने लगा फिर भी सहसा उसे त्याग देना उनके लिए संभव नहीं था क्योंकि दान आदि के द्वारा पाठशाला की जो आय होती थी वह अपर्याप्त ही नहीं वरन घटती जा रही थी ऐसी स्थिति में देवसेवा से उन्हें जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था उसे त्याग देना संभव नहीं था इसलिए अपने छोटे भाई को कलकत्ता लाकर उस पर देवसेवा का भार सौंपकर अध्यापन कार्य में वे संलग्न हो गए